ओम ृष्ण विप्रोवाजिने वृतमस्वर्चस मृतोषि को वचनम पूर्ण मिदा पूर्णमृत पूर्णशा ओम शांति शांति शांति ओम ओ आयु माम त्रोब्रिवाषदमरा प्रदोद निरा कर्णमस्तरा उपनिषद धर्मस्ते नु संतु। शांति शांति शां मनसी प्रतिष्ठ मनो में प्रतिष्ठिती दा धृत वे तन्मा तद्वक्ता शांति शांति ओ भद्रंदो मन ओम शांति शांति शां द्र कर्मेम देवा भश्येटा श्री रंग सुत मेवीत श्री नई दवा स्वस्ना पोषा विष्णु स्वस्ति वैष्णव स्वस्ति नो बृहस्पति शांति शांति बाण विदधा योगी वेदि तस्म ब्रह्मेमा प्रकाशम नम क्षुश ओ शांति शांति शांति, शांति, शांति। ओ नमो ब्रह्मादि ब्रह्म विद्यासदा कर्त्यों वंशिभ्यों महाभ्यों नमो गुभ्य सर्व्यवहार हेतु तो वो भवंति कल्पना एक आत्म के पाद वही सब व्यवहार मात्र में अंशभेदानुपत्य पादानुपत्य है। को पत्या। पादान को पत्या। आत्मा है। में अंश भेद अनुपत्य हो सकता है कला रहते अकलहा पद से पारम की लोकविधो देवादी वाले वाले पाद को वाले उपासना करने कहते पादी और विषय आई थी विषय ही सब कुछ है वही विषय शब्द आदि और वही पारमार्थिक है ये कुछ न्याय भास््यकार भाष्यन मत की कल्पना है लोकाइति लोकविध है भूर भुव सहित लोक यही पार्मिक वो कहते देवाद और अग्निंदिरा देवता है वही फल देते हैं कर्म निवाशक कर्मकांड वाले देवता कांड वाले कहते हैं ईश्वर कोई नहीं अलग अलग देवता है वही फल देते वाक्यान प्रभृति कल्पना कथय न्यायघाट्यक वाक विषय है शब्द विषय भूय भूय भुज्यम सत्वती विभ्रम शब्दूपरसाद विषय यही भोग है को नित्य मानते पारमार्थ किणु कहते भ्रम विषय विषयाण दूरमत्यमतर उपभुक्त विसमती विषयास्मरारे विषयानुसंधान से निंदतवाद विषय का अनुसंधान चिंतन के निंदा विश्व और विषय ये विषय और विषय में विषय में एक ये विष्वेशन विष्वराबर है विषय में एक अः विष्व विषय में अधिक दोश है दूरम अत्यंत मनता है अत्यंत दूर अत्यंत भेद बहुत भेद है क्योंकि उपभोक्तम विषम हंती विषय कानू पर मारता है जिसे कुछ नहीं करता और विषय स्मरणाद्य विषय तो भोग के करने पर तो मारते हैं कस देते हैं स्मरणाद्य विषय के चिंतन से भी पुरुषार्थ से नष्ट कर देते हैं इसलिए विश्व विश्वास अतिष्ठुसान तकतत्वभापति पारितारमें सकता है लोकजीग भूर्भुव स्वरितोका वस्तुभूता ये पारम पौराणिकोक तद की कल्पनाजन कृत वो तीन है यदि स्थान भिन्न भिन्न माने को तीन कहेंगे तब भूत मिलकर के ही लोक है और यदि अलग, अलग अलग स्थान को लेकर तीन कहेंगे तो स्थान तो बहुत है तो अनंत स्थान हो जाएगा स्थान एक तीन ही नहीं एक भू लोग में कितने स्थान है तो तब अनंत से दुरी तरह तो तीन लोगों के अनंत लोग होना चाहिए स्वातंत्र से असिधता और भूर्भुअ भूर स्व स्वतंत्र है लोक भूत से बनते भौतिक वो स्वतंत्र नहीं आत्मा के बिना उसकी उनके नहीं सिद्धि नहीं असिधत्व आज लोकाय थी तो लोकविधा कहते अरे देवाय थी कद भी तो अग्नि इंदिरादेव देवा है वही फल देने वाले तत्व फल देंगे कर्म का अनुभव नेक ईश्वर कर्म ही मान सको ईश्वर नहीं मानते है कर्म कांड तथा तो तथा तो मतलब फलदाता नहीं देवता कांड है उपास मानते तथा भी कल्पना मात्र अस्थमदादी प्रयत्न अपेक्षा फलदात्र थे तेसा भविष्य विशेष अभाव प्रसंगा हमारे प्रयत्न कर्म की अपेक्षा कर यदि देवता फल देते हैं तो स्वतंत्र उन्हीं क्या क्या अधिकारा और भृत्यु के बराबर होगी भृत्यु जैसा हम कुछ देते कुछ करते हैं तो हम कुछ कर्म करेंगे हमको फल दिए तो उसके बराबर हो गया स्वातंत्र उपकार करती यदि हमारे प्रयत्न के बिना ही उपकार है देवता तो तद तो आराधना व्यवस्था दूसरे देवताओं का, का आराधना देते है तद तो भक्ता नामों पर विपत्तिपति दर्शनार उनके भक्त में भी विपत्तिपत्ति विरुद्ध विभाग दिखता अपने अपने इष्ट देवता है अग्नि इंद्र वर्ण अलग अलग देवता है अपने अपने देवता की स्तुति करते अन्य देवता की निंदा करते और तो भक्तों में भी परस्पर जो अलग अलग देवता मानते हैं सब तो देवता को मानने वाले भक्त एक प्रकार नहीं किसी देवता को अपनिष्ठ देवता को बड़े मानते यही यही विश्व के है। तब प्रसाद से किंति करता देवता प्रसाद देरी किंति कर कुछ फल वाले नहीं देवाई दिशा ये पारमार्थिक तत्व तो कहते उसको तो सब खंडन किया जाता है व्यावहारिक ये सब नहीं ये बात नहीं व्यावहारिक सब जिन वही पारमार्थिक तत्व और वह पारमार्थिक अलग अलग मत है उनका निराकरण ऋग वेदादे वेदा सत्यारत की पाठगा बन वेद पाठ करने वाले तो चार वेद है तब भी वही कल्पना मात्र नहीं वेदा लौकिक वर्णन जैसे भी दुष्यंत वेद कोई अलग वस्तु हो तो पदार्थ नहीं वो तो, तो वर्ण है ऊंचा नहीं किया जाते वर्ण को छोड़ कर वर्णात्मक शब्दात्मक उसको छोड़कर अलग कुछ वेद क्या है क्रम वर्ण न वेद शब्द वाक्य करा विभिन्न क्रम से रहने वाले वर्ण घट घकार अकार टकार अकार विसर्जन में मिलकर घट बनता है इसी प्रकार वेद में जो शब्द है सर्वं खलु इदम ब्रह्म हो अहम् ब्रह्मष्मी हो सब तो क्रम वाले वर्ण ही वेद शब्द का वाच्य अ क्रम क्या है क्रमस्थ उच्चारण उपलब्ध उपलब्धियों अन्यतर का वर्णेश आरक्षित वर्ण में कोई क्रम नहीं वर्ण मानते हैं मीनासको व्यापक सर्वत्र है व्यापन लोग नित्य मानते हैं उसमें कोई क्रम नामक उच्च पदार्थ नहीं नित्य हमेशा है हाँ उच्चारण करने में अभिव्यक्ति क्रमश उच्चारण से और उपलब्धि में ही क्रम है उच्चारण उपलब्धि अन्य तरगत का उच्चारणगत क्रम घकार के आधाकार का उसके बाद प्रकार का उच्चारण किया जाता है तो उपलब्धि तो उच्चारणगत क्रम अथवा उपलब्धिगत क्रम वर्णेश आर किया वर्णन में क्रम का आरम्भ किया जाता है वर्णन में कोई क्रम नहीं तथा तो तथा तो, तो।, तो क्रम बताऊँ वर्णा नाम आरोपित रूप में वेद शब्द बातचीत हुआ तथाविध क्रम बताऊँ जिस प्रकार क्रम से उच्चारण करने पर शब्द हो सके ऐसे वर्णों का ही क्रम हो गया आरोपित तथाविध क्रम है आरोपित क्रम क्योंकि क्रम है उच्चारण उपलब्धि वर्ण में नहीं तो वर्ण में आरोपित तो हुआ तथाविध क्रम बताओ उच्चारण उपलब्धि जब क्रमों का आरोपी होता है वर्णन में ऐसे आरोपित क्रम बताओ वर्णना आरोपित क्रम वाले वर्णों को ही बेदशक जैसे कहा जाए तो आरोपिता रूप में बेदशकवास्य तो होना परमार्थ होता है परमार्थ भी कैसे कि होगा वेदा वेद विदो ये भक्ति वेदवीर वेद पाठ करने वाले करते वेद ही पारमार्थिक और यद यज्ञ ही परमार्थिक ऐसे कुछ सूत्रकार बौधान कहते हैं यज्ञ करने वाले आज्ञा का यज्ञ ही परमार्थिक यज्ञ से तो कुछ नहीं और सांख्य लोग कहते करता तो आत्मा नहीं प्रधान है क्यों आत्मा पुरुष भक्ता है जो भक्ता है वही पारमार्थी को भुगत भुगते भी था सांख्य लोग कहते और कुछ भोजन बनाने वाले शिव प्रकार भोज्य में चीज़ी जो भोज्य है वही वास्तव है भोजन किस प्रकार बनना चाहिए वही कोई तो उनको चिंतन नहीं, यही भोज्य वस्तु ऐसा भोजन बनाना है यही भोज्य कार्य, यही यही पारमार्थिक वही ऐसा करते ठीक है ज्योतिष प्रभाव वस्तु होता बौधा ने प्रभु तो याज्ञिका याज्ञिका मन में हंस ज्योतिषमो अग्निशम असमेध आसान, विभिन्न प्रकार यज्ञ ये वास्तव पार्थी के ये बहुधा स्वयुक्त सूत्र का ये कर्म अच्छा के विषय में यज्ञों के विषय में स्पष्टीकरण करज्ञ व्याख्याश्यामो द्रव्यँ दिवता अत्रेकस्म यज्ञाभावस्तुता है ऐसे कहा कि यज्ञों का अच्छा काम ऐसे बौधा न सूत्र यज्ञ क्या हम अच्छा करेंगे यज्ञ क्या है द्रव्यन देवता त्याग देवता उद्देश्य में द्रव्य त्याग इसको कहते द्रव्यम देवता और त्याग देवता को उद्देश्य करे द्रव्य त्याग ही यज्ञ तो इसमें एक एक द्रव्य को केवल यज्ञ कहेंगे अथवा अच्छा त्याग को कहेंगे अथवा देवता को कहेंगे एक एक यज्ञ भी जाना भाव एक कोई यज्ञ नहीं कहते देवता के उद्देश्य ना द्रव्य त्याग ये पूरा मिलकर के यज्ञ है केवल द्रव्य के यज्ञ कहीं अतः देवता को ऐसा नहीं और समुदाय को यज्ञ कहीं तो समुदाय क्या होती है समुदाय को छोड़कर समुदाय वाले समुदाय देवता द्रव्य त्याग ये तीनों का समुदाय तीनों से अतिरिक्त तो कुछ नहीं जितने भी समुदाय है समुदाय को छोड़ करके दस घट है दस घट का समुदाय एक एक घट प्रत्यको समुदाय घट को छोड़ देंगे तो समुदाय नाम का क्या अवस्तु समुदाय कोई अव वास्तव वा नहीं समुदाय को छोड़ करके इसलिए तीनों मिलाकर करके क्या चीजें जिसको यज्ञ पारामाइसियों तो, तो एक एक को तो छोड़ करके समुदाय द्रव्य को देवता को त्याग छोड़ देंगे तो तीनों समुदाय क्या चीज है जिसको वास्तव वा बताएंगे ऐसा नहीं वास्तव वा नहीं यज्ञ तब भी दम और भोक्ता है आत्मा न करता है कि सांख्या लोग कहते <coughs> आत्मा पुरुषों को भोक्ता कहते है होता तरफ भोग यदि विक्रिया स्वीकृत तभी कथम अन्यत्वि प्रसंग यदि आत्मा में पुरुषों में भोग मानते ही विक्रिया है विक्रिया तो आत्मा में अनित्यत्व सात सहित आदि प्रसंग सालेव कैसे होगा ये तो आपत्ति क्यों नहीं होगी अब यदि स्वभाव है पुरुष भक्त है स्वभाव के सदा क्या आती थी तो स्वभाव हमेशा रहेगा विश्व सन्निधि भक्ति तो हम भ्रांति रहेगा और विषय की समिधि होने पर भक्ति तो कहते हैं वह भ्रांति है कि तो भक्त भी हो प्रकार भजन बनाने वाले कहते भोज्यम वस्तु की प्रति जानते कैसे ही वास्तव है उनका चिंतन वही तो वही चिंतन करते तबा भी ना मधुरादिवस मधुरा आदि रस व्यंजन आदि तबे भी अन्यथा के दर्शनार्थ अच्छा संवाती क्या मधुरादिवस बने व्यंजन आदि सब्जी आदि बनाते हैं तबेब अन्यथा के दर्शनार्थ बड़े प्रयत्न तो करके बहुत खर्च करके बनाते हैं गर्मी के समय थोड़े देर हो गया फटा हो जाता सब्जी खराब हो जाती है थोड़े जल गया तो नष्ट हो गया तबे वो अन्यथा तो उसको पारमार्थियों के कहते हैं संवाते एक रूप नहीं भोज्यमित तद्विद भी कहते हैं क्रांति मात्र आत्मा शिक्षुअु की के दिगंबर कहते हैं शिक्षण अनुपरी कई देहपर इसे कहते हैं। तम नुगपद शेष सर्वेव्या वेदनासंधान सिद्धि रामानुजादी मतलब अनुपरिमाण आत्मा वो कहते हैं यदि आत्मा अनुपरिमाण होगा तो एक साथ अशेष सर्व्यापी वेदना गंगा जी में डुबकी लगाते हैं तो पूरा सरवे ठंडा लगता है एक समय यदि आत्मा है तो एक स्त्री जैसे लगाते हैं पर विभिन्न स्थान में तो कष्ट होता है जैसे तो सब स्थान में ठंडी बिजली बिजली लगना चाहिए अनु करके ऐसा नहीं होता एक साथ होता है यदि परिमाण है, की जो था। तो संस्थान अनुभव अशेष सभी व्यापारी वेदना अनुसंधान सिद्ध नहीं सूक्ष्म सूक्ष्म मूर्त मूर्त विदु मूर्त थूला देह का आत्मा मानने वाले चार वादक नौका जैसे थोला देह ही आत्मा क्योंकि आम ऐसे बुद्धि थोड़ा देह में होती है इसलिए वही पारमार्थी है मूर्त मूर्त विधह मूर्त परमार्थ तो कहते इसे आगमन को प्रमाण मानने वाले तो तुशलादि धारण करने वाले महेश्वर और चक्रादि धारण करने वाले विष्णु यही परमार्थ है ऐसे कहते तो मूर्त मूर्त विद जो निर्गुणा निराकार है और तो माया के संबंध से सगुण रूप से साकार रूप से प्रकट होते भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए ठीक है सारमार्थिक है उसके अतिरिक्त कोई शुद्ध स्वरूप नहीं है ये भांति अमूर्त है कि चौथाधगी और को, को, कोई कोई कहते अमूर्त नहीं अमूर्त कोई आकार नहीं बस अमूर्त का निराकरण करते करते कोई आकार नहीं निराकरण कुछ ही नहीं कोई स्वभाव नहीं ऐसा कहते कहते शून्य कहने लगे कोई आकार नहीं ऐसे माध्यमिक लोग कहते कुछ नहीं शून्य नहीं है शिक्षा सब खंडन करते करते वेद में तो आया नृत्य नृत्य करके वो आकार नाम रूप का निराकरण करने के लिए विशेषण का निराकरण करने के लिए नृत्य नीति आया किन्तु सबोन सा के साक्षी सब सा अभ्यस्त वस्तु के अभिष्टांग जड़ वस्तु का प्रकाशक उपासना के बिना भ्रांति अभ्यास नहीं होने से एक, एक तत्व है परमा का है इसको नहीं समझ करके तो कहते शून्य नहीं है शून्य तो शून्य का भी साक्षी प्रकाश का दृष्टा सिद्ध रूप चाहिए सब वक्त सिद्ध भाष्य सब तो सिद्धा नहीं हो सकता है कुछ सब जड़ उसका उसकी सिद्धि के लिए प्रकाश करने के लिए चैतन्य चाहिए तो भी भ्रांति शून्यवादी कहते कल्पना माता थूला देह हो अहम प्रत्याय आत्मा की लोकायत होगा लोकायत विशेष कहते अहम प्रत्यय जब होता है देह में वही आत्मा यही कारण तच्तर भी संघाताशेषा चैतन्य प्रसंगा मर्जान पर भी तो संघात ही देह सर्थ में भी चैतन्य प्रसंगा अविशेषा एक ही तो भूत से चैतन्यदर्शनार और चार भूत मानते पृथ्वी तो जल तेजवायु तो चारिभूत यदि आत्मा है देह बना एक एक भूत पृथ्वी अथवा जल अथवा तेज अथवायु किसी में चैतन्य नहीं और सब मिलने पर चैतन्य हो जाता है कि संघात देह बनने पर तो भूत का समुदाय प्रत्येक भूत से समुदाय नाम को कोई वस्तु ही नहीं संघात से अवस्त को संघात कोई वास्तव को नहीं है चार भूत को अलग कर देंगे अगर कोई हुना कर देंगे और कुछ ही नहीं संघात वस्तु इस और यदि चारि भूतों मिलने पर चैतन्य हो जाता तो बाहर घटने पृथ्वी है जल घाटों जल रख दिया धूप में रख दिया तेज भी है वायु भी चलता है पृथ्वी जल तेज वायु का संबंध संबंध है उसे तो भी चैतन्य होकर घाट गा। चलने लगे ऐसा तो नहीं होता चारू भूतम मिल जाने पर चैतन्य हो जाएगा यह नहीं थो लगते मूर्त मूर्ति वाले त्रिशलाधिधारी महेश्वर ड्रमरूपेश धार्मिक और विष्णु निपास में करने वाले काफी चक्राधिकारी वापस परमार्थ होती आगम परमाण मानने वाले पद तो अभिभ्रांति मात्र वास्तव पारमार्थिक शुद्ध है माया विशिष्ट होकर के भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए रूप धारण करके प्रकट होते हैं इसमें कोई संशया नहीं किंतु वही पारमार्थिक है उसके अतिरिक्त कोई निर्गुण निर्विशेष स्वरूप नहीं है ऐसे कहने वाले भ्रांति अष्टा भी शरीर वस्ता शर्वे से पांचों भौतिक होता है जैसे हमारे शर्व उनके सर्व पांचों भौतिक हो जाएगा अब यदि कहेंगे नहीं इसे लीला विग्रह कल्पना कर, करते हैं लीला विग्रह लीला के विग्रह देखा देते भौतिक नहीं जब तो विग्रह लीला अभाव अभुतम तो फिर विग्रह यदि लीला के लिए विग्रह जब विग्रह नहीं तो लीला नहीं तो विग्रह के बिना ये प्रपंच नहीं होता तो विग्रह जब प्रकट नहीं होता तो प्रपंच लीला नहीं, नहीं। निता निता है ये तो नहीं है विग्रह की बिना भी लीला हो कठी और मूर्त उचित मूर्त विद अमूर्त है कोई मूर्ति आकार है सर्वाकार शून्य सर्वाकार निषेध करते कहते शुद्ध स्वरूप चैतन्य इसका भी निषेध कर देते निस्वभाव परमार्थ यदि शून्यवादी में कल्पना मात्र परमार्थ विश्वभाव से व्याघात है जिसका कोई स्वभाव नहीं निस्वभाव तुच्छ ओ फिर परमार्थिक है नित्य है जिसका कोई स्वभाव है निस्वभाव है तो तुच्छ प्रमा... है शिव विषाणुकारी परमार्थ क्या व्याघा होता है इसलिए शून्यवादी माता वेद परमाण नहीं मानकर ऐसे साधना करने से ऐसी भ्रांति होती परमाण से ही ज्ञान होता काल परमार्थ की ज्योतिर्विद है ज्योति सब शास्त्र है ज्योतिषास्त्र ज्योतिर्विद कहते काल ही परमार्था पच्चम काल के मुहूर्त भी व्यवहार आएगा काल यदि एक है तो मुहूर्त दंड दिन आदि भी व्यवहार नहीं है, और यदि नाना है ना ना ना तो नाना त्य स्वातंत्र यदि काल नाना मानेंगे तो स्वतंत्र काल की सिद्ध नहीं अन्य विषयते नती थे अन्य विषयते न अन्य आश्रय कत्य अन्य का आश्रय क्रिया का आश्रय अभी सूर्योदय समय है सूर्यास्त समय है सूर्य के उदय के समय सूर्यास्त काल सूर्य के उदय अस्त तो क्रिया है सूर्य नहीं रवि क्रिया का आश्रय जिस समय से का उदय जिस समय से बेटा अस्त तो समय में सूर्य क्रिया अन्य क्रिया का आश्रय काल हुआ अन्याश्रयक्रिया तो तो प्रतीत होती स्वतंत्र तो नहीं उदय काल इनना क्रियाधर्म प्रसिद्ध स्फुटवाद उदय काल अष्ट तो उदय अस्ताद्रिया क्रिया में न, क्रिया का धर्म क्रियाधर्म प्रतीत होती न, न, न क्रियाधर्म तो काले तदुत्पत्तिदर्शना काल को क्रिया का धर्म है ये भी नहीं क्योंकि काल में क्रिया की उत्पत्ति होती है क्रिया की उत्पत्ति यदि काल में हुई तो काल में क्रिया रही क्रिया का धर्म काल जैसे होगा तब उत्पत्ति बचना अन्यथा काला अनवचिन्न क्रिया नित्यत्व आ पाता था यदि काल में क्रिया की उत्पत्ति नहीं मानेंगे तो क्रिया कालावच्छिन्न नहीं होगी कालावच्छिन्न नहीं है कालानावच्छिन्न हो जाएगा जो कालावच्छिन्न नहीं है क्रिया में नित्यत्व की आपत्ति इसलिए मानना पड़ेगा क्रिया की उत्पत्ति काल में यदि काल में क्रिया की उत्पत्ति हुई तो क्रिया का, का धर्म काल ये नहीं बनेगा काल इति इति विषय विदोषि चतुर्दाद थी, काल की कालविद ज्योतिर्विद कहते कुछ कहते विषय तीस तद्विद दी कि कर तत्व तो कहते विषय तीस में कुछ सुभलक्षण सकून आदि देख करके करते सिद्ध होता है ये एक मत है वादा चाद विद वाद में धातुवाद मंत्रवाद अलगवाद है यही पारमार्थिक भुवन को कहते हैं भुवनामी ये तदविध है सत भुवन है भुवन कोसे जाने वाले कहते हैं यही पारमार्थिका में स्वरोदय स्वर उदय एक स्वर साधन है मानों तरफ बाई तरफ साफ करता है दाइन तरफ साफ करता है ईदा पीन गला श्वास को देख करके निश्चय करके, हैं चलते समय देखें कौन तरफ साफ करता है दाई तरफ करता है तो फिर बाएं पर आगे रखते हैं डायनि तरफ करता है तो फिर दाइनिंग आगे रखते कुछ कुछ फल्स करते हैं अभी विश्वास चलता ना अभी ठीक नहीं थोड़ी देर बाद देखें किसी के ऊपर निर्णय करते हैं परमर्था है क्या हूँ तभी भ्रांति मातम कौन विधा में ऐसे जानने वाले दीक्ष दिख सकुना अनुष्टा दीक्षा दिख, दीक्ष सकुन चिन्ह दे करके अब इसी दिशा में जाना चाहिए अब इसी दिशा में जाने पर शुभ होगा ऐसे देखकर के निर्णय करके जाते हैं निर्णय कर जाने पर भी कहीं पर जाते हैं तो फिर तो ये कारण नहीं हुआ पराजय दस नातुवाद मंत्रवादी प्यादे मंत्रवाद वस्तु होता भवंती दिखे चीज कहीते वाधा वो भी कल्पना मात्र ताम्रादि स्वभाव स्थित नष्ट कनकादि कनकादिस्वभाव असंभवाद और ताम्र सुवर्ण बन जाता है धातु आदमी से विचार करते तो ताम्र जब तक है तब तक सुवर्ण नहीं और ताम्र नष्ट होकर के सुवर्ण बना तो ताम्र कैसे सुबर्ण बना ताम्र तो नष्ट हो गया आगे सुवर्ण किस प्रति तो ताम्र सुवर्ण कैसे बन गया जब ताम्र है तब तक सुवर्ण नहीं और ताम्र नष्ट होने के बाद जो सुवर्ण बना तो ताम्र सुबह किस ताम्र तो नष्ट हो गया पहले सुबह सुभाव तो तो तो नहीं किसोभा इस स्थिति नष्ट से कने का आदि स्वभाव संभव है जब तक ताम्र स्वभाव है तब तक सुवर्ण स्वभाव नहीं हो सकता है और ताम्र नष्ट हो गया तो फिर तो सुवर्ण कहीं दिखते दिखने लगा तो ताम्र ही सुबह नहीं कैसे हुआ मंत्रवा देती का दस्त नजीवती अकार दस्त स्वयं उत्थाप्यती तब भगवान कुछ मंत्र करके विष झाड़ते हैं मंत्र करके जीवित कर देंगे ऐसे कहते तो यदि काल से दष्ट हुआ काल दंशन करता है काल ग्रास करता है तो जितने मंत्र परिवर्तन करें न जीवती यदि काल दष्ट नहीं है, काल नहीं आया कभी कभी से होता है ऐसे तो चेतना रहित तो होकर गिर जाता है लोग समझते मर गया किंतु उसका काल नहीं आया था थोड़ी देर में जीवित हो जाता है लगता है कि मर गया अंदर किंतु है सुमशान लेने के तैयारी करते कहीं ले भी जेते हैं जीवित हो जाता है अकालदश तो सह में होता से अपनी उठ जाएगा ऐसे मान मानसे व्याम मात्रम ये मंत्र आदि से जीविका जैसे तो हो जाता है ये भ्रम मत बात वाद विदन भोजन नीति के तरवीद भोजन कत सात नीति भूर्भुर महजन का सत्य होकर अतल विपल कलाकल रसातल महातल पातल सुतल कलाकल रसातल महातल पाता ये सब भुवन कोश के जानने वाले कहते वास्तव पारवासिकेशा मदृष्टत्व ऐसे नहीं बिता गया तारणा थी का नहीं न तो तेज प्रदर्शन भुवन कोष के जानने वाले उनसे समझना कैसा मित्र विप्रपति दर्शन उनके मत में भी विभिन्न प्रकार मतभेद भवन के विषय में इसलिए पारमार्थिक है मन वह आत्मय लोकायत भा चार के कुछ विशेषतः सर्वोक का आत्मा कहते कोई प्राण को कोई मन को ये एक चार वा का लोकायतः विशेष है सदा भी भांतिमापुर तब से स्वातंत्र क्लेश प्राप्ति अनुभव थे ऐसे मनु यदि स्वतंत्र है तो क्लेश प्राप्ति नहीं होनी चाहिए अस्तंत्र यदि स्वतंत्र नहीं जो स्वतंत्र सैंक सिद्धा नहीं जैसे घट ऐसा अनात्म हो जाए घट अवध अनात्मत्व तो और मन कर्ण है कर्ण से दीप अवध आत्मत्वय तो जैसे दीप कारण है प्रकार से ज्ञान का साधन है वह आत्मा नहीं है मन भी इस ज्ञान का साधन है आत्मा नहीं हो सका मन मनोविदो मनोविदो बुद्धि मन मनोविध सर्वाच विशेषता से मन ही पार्मी और विज्ञानवादी वैध कति बुद्धि रीति के तदविद बुद्धिविद कभी तो बुद्धि ही है योगाकार मत ज्ञान है क्षणिक वही है उससे अतिरिक्त कुछ विषय नहीं चित्तमिति चित्तविध और चित्त है जो का रशन, का विज्ञान जो बाह्याकार शनि बाह्याकार रहित विज्ञान कोई पारमार्थिक बुद्धि हो गया बुद्धि आत्मा एक बुद्धि ही है ठीक है और बाह्याकार घटाकार रहित विज्ञान ही है वो आत्मा इसे ही मत हैौदों का धर्म चिदर्माधर्मो जो धर्म है विधिशास्त्र सुगम्य है अधर्म है निषेधशास्त्र प्रतिषेधशास्त्र प्रतिषेधशास्त्र सुगम्य ही पार्थि मीमसकोक धर्मों तद्विद्धि आत्मीय बौद्ध क्या भ्रांति मतमे भ्रांति शुक्र तो बुद्धि नहीं थी नहीं चारा वैद्य से तो घटब अतिरिक्त वैद्य बुद्धि भी वेद्या है जैसे घट वैद्य है घट से भिन्न से वैद्य बुद्धि वैद्या होने के अतिरिक्त वैद्य होगा तो बुद्धि पारमाय बुद्धि को प्रकाश का के वाले भी अलग है चित्त निर्वक बाह्य आकार रही थे चित्त ये कहते दो प्रकार के विज्ञान मानते हैं बौद्ध के विज्ञान वाली एक आलय विज्ञान एक प्रवृत्ति विज्ञान आलय विज्ञान में बाह्याकार रहता नहीं इसको पारमैत्व मानते हैं कल की प्रवृति विज्ञान है आलया ज्ञान को अहमिति प्रभुति विज्ञान एकदम घटपटा विज्ञान प्रशिक्षण तो उत्पत्ति नाश वाला ये बौद्ध पहला में गया जो प्रभृति विज्ञान घटपथा विज्ञान को अपना मानते और चित्तमी जो कहते हैं शून्य विज्ञान ये आलय विज्ञान इसको इसकोत्मा कहते हैं तबे आत्मा इत्यापर तथा प्रागुत न्याय विशेषा वही भी बुद्धि दिव्य ज्ञ है ज्ञ होने कर्ण अन्य से ज्ञ होगा अन्य जेहों से उसका गया है प्रकाश का दूसरा है विधानत धर्मा में धर्म धर्मो विधि निषेद चेदना कम लोग निषेध शास्त्र से गम होता है धर्म परमार्थ इसे मीनाशल लोग कहते हैं तो भी कल्पना मात्र देश कालादि से धर्माधर्मि तस्त दर्शनादि तत्त क्या देश कालादि में दे जो धर्म किसी देश में धर्म किसी देश में धर्म हो जाता किसी काल में धर्म किसी काल में अधर्म कि शीतोद स्नान जिति तस्या अधर्म इतरी शांति धर्म जो रहे उस समय शीत उधर के ठंडेपनी स्नान को अधर्म अन्य के लिए धर्म होता है प्रकार किसी वस्तु किसको देने पर धर्म किसको देने पर अधर्म जिसको जो आवश्यक तो है उसके लिए धर्म जिसके लिए खराब अनिष्ट है उसको देना अधर्म है और कोई वस्तु ऐसा नहीं सब के लिए इष्ट होगा मनुष्य को इष्ट कोई पशु को इष्ट कोई पक्षी को किसी को कोई इष्ट होता है जो खाद्य जिसके लिए आवश्यक है रोग है जिसको जो वस्तु नहीं खाना चाहिए वो वस्तु उसको खिलाया तो अधर्म होगा पंच विशत षड्विशा पंच विशतः एक चारे एक चारोन चापरे पंचवत एक चार के सांख्य सिद्धांत वाले कहते हैं पच्चीस तत्व तो ही है पच्चीस तत्व तो की गिनती करेंगे और सर्विंद क्या पर योग दर्शन ईश्वर अधिक मानते हैं और सांख्या के पच्चीस मिनट कर छावी कर और पाजय ये हो गया पाशु तो और राज अविद्या नियति काल कला माया इसमें मिला देंगे तो छब्बीस में और पांच मिला देंगे तो इस हो जाएगा जी पाशुपति पशुपति मत मालिक अनंत क्या पड़े और कुछ कहते अनंत है अनंत होने से कोई निश्चित नहीं बहुत ही पदार्थ संख्या के 25 के से एक एक प्रधान मूल प्रकृति और प्रकृति वित्तीय सप्तः मूल प्रकृति रविस्थि प्रकृति विकृत है सप मूल प्रकृति अभिकृति कार्य मूल प्रकृति प्रधान और प्रधान की विकृति अन्य के प्रकृति होने से ये प्रकृति विकृति महज बुद्धि को कहते अहंकार ये सात होगी मूल प्रकृति के अपेक्षा विकृति और आगे ज्ञानी दिव्यादी की प्रकृति प्रकृति विकृत सप्तम और सोलह शतक के विकार सोलह पंच ज्ञानेन्द्रिया पंच कर्मेंद्रिया पंच विषय पंद्रह हो गए मन ये षोडश विकार सो इनका कार्य का मूल प्रकृति रविकृति ही महदादया प्रकृति विकृत सत्य ठोश कस्त विकार न प्रकृति न विकृति पुरुष और पुरुष एक है ये न प्रकृति है विकृति पुरुष से दृष्टि स्वभाव दीकृत है पुष्कर जैसे मिलते चेतनात्मक एक पुरुष नहीं अनेक मानते हैं क्योंकि एक पदार्थपुरुष ये, पदार ये पंचवशति संख्या प्रपंच वस्ते संख्या जो पच्चीस संख्या वाले बक्तु प्रपंच यदि वास्तव है और सत्य मानते हैं त्रम तुम पंचविशति विशेषण दिया पंचवति तक ही संख्या वाले प्रपंच वस्ते पंचविशति जहाँ विशेषण देंगे संभव ध्यान क्या अर्थवत विशेषण है संभव हो और व्यभिचार हो इतर बारक के लिए विशेषण देते हैं इतर बार का पंचविशति यदि इतर का बारे के व्यावर्तक है तो व्यावर्तक यदि पंचविंशति है तो व्यावृत्त्य कौन है किसकी व्यावृत्ति होती जिसकी व्यावृत्ति होती है वह विशेषण है नीलम और नील विशेषण है व्यावर्तक ऐसे व्यावृत्य है रक्तोत्पल रक्त की व्यावृत्ति करने के लिए नीला का उत्पल विभिन्न रोगों का है तो नीलोत्पल में आने रक्तोत्पल को नहीं लाओ इसका अर्थ होता है तो पच्चीस ही तत्व तो है तो पच्चीस से अधिक नहीं अथा अच्छा कम तो पच्चीस से अधिक व्यावर्त तो प्रमित है अथा अच्छा नहीं है जिनकी प्रमिति नहीं हुई है उनकी व्यावृत्ति कैसे करनी यदि प्रमुख हुई है तो प्रमिति हुई तो यथार्थ होती है तो व्यावृत्ति कैसे होगी ये कहते ही पंचविशति विशेषण से अव्यावर्तक्यात यदि किसका व्यावर्तक नहीं तो विशेषण व्यर्थ व्यविचार नहीं तो विशेषण व्यर्थ होता व्यावर्तक होने पर विशेषण सार्थक होगा व्यावर्तक्य पंचविशति विशेषण यदि व्यावर्तक है तो व्यावर्त्य प्रमृति अप्रमित और अनुपत जिसकी व्यावृत्ति होती तो है व्यावृत्य व्यावृत्य की यदि प्रमित हुई तो उनकी व्यावृत्ति नहीं कर सकते प्रमित प्रमित्व हो जाएगा व्यावृत्त्य की प्रमित नहीं अप्रमित है तो फिर तो तो उसकी व्यावृत्ति कैसे होगी दोनों प्रकार अनुपथ पंचवी सही थी ये सांख्य मत के आगे पातंजल मत है वो एक ईश्वर अधिक मानते हैं पातंज आत्म ईश्वरम अधिकम पश्यंत साठवीं पदार्थ है एक ईश्वर अधिक मान करे पच्चीस सांख्यक है मिल करके छवि से हो जाएंगे तब तो एक कम ईश्वर से पुरुष अंतर्भाव अधिकत अनुभवते पुरुषों के अंतर्भुत होने चाहिए क्योंकि पुरुष विशेष ईश्वर है तो फिर अधिक केसभा यदि अंतर्भाव नहीं होगा अनंतर्भाव तो यदि आत्मा से भिन्न हो तो घटा जैसे आत्मा से भिन्न अनात्मा है ईश्वर यदि आत्मा से भिन्न है तो से भिन्न पुरुष आत्मा को पुरुष रूप से कहते हैं पुरुष सब आत्मा से भिन्न हो गया तो अनात्मा हो जाएगा तो अनिश्वर हो जाएगा घटवत अनिश्वर का प्रसंग इतिहास सभी जिनका इस पाचपथा तो पशुपत इमेज पाच पता पशुपति के उपासक राज अविद्या नियति कालकला माया इसे मिलकर पांच का अधिक हो गया छब्बीस पांच इकतीस हो जाएंगे एक और तीन सौ पदार्था ऐसे गुरुवते कहते हैं तन्न राग देश अभिनेश अविद्याम का राग देश अभिनेश पांच है क्लेषक पांचों क्लेशा में से इसमें राग रखे हुए अविद्या को रखा है <coughs> क्लेस के रातर भेदवत यह क्लेश होने पर भी राग और अविद्या के जन्म का नाम रखा यदि तो राग अविद्या भेद करके एक प्रतिशत कहते तो अविद्या अस्मिता अभिनिवेश तो इस किसी का व्यक्ति नीन कर मिलाना चाहिए अस्मिता अध्यक्ष तिन्नते में संख्या अतिरिक्त अतिरिक्त हो जाएगा यदि कहेंगे ना अस्मिता अविद्या आदि को अभिधान है अस्मिता देश अभिनिवेश को राग से उपलक्षण कर देंगे राग के अंतर्भुत करेंगे तस्वीर अविद्या उपलक्षित रहते हैं फिर राग भी अलग क्यों रखेंगे अभिद्या से उपलक्षित हो जाएगा रागस पर तस् रागस्या तो अभिद्या उपलक्षित हो जाएगा तो अविद्या कहते हैं राग देश अभिनेश वे सब आ जाएंगे अस्मिता फिर अलग अलग रज क्यों शून्यता का न्यूनता न्यूनता मतलब राग हो गया अविद्या के तो एक कम हो जाएगा अविद्या माया एक अभांतर भेद है? अविद्या भी एक है और माया एक ही कहते अविद्या माया एक है वो समझने के लिए वो शुद्ध सत्य प्रधान माया मणिन सत्य प्रधान अविद्या ऐसे कहते प्रकृति ही मायांतु प्रकृतिम विद्या माइन तो महेश्वर स्थिति ही वही माया ही वही अविद्या भेद नहीं है एक उनसे अभांतर्भेद से यदि उसका अभांतर भेद करेंगे नियतो अप एक नियति पदार्थ है उसमें भी देवता में शुभ अशुभ में वो भी अलग हो जाएंगे संख्या है नियति में राह अविद्या हो जाएगा यदि अविद्या माया कुछ भेद करेंगे अंतर अभ्यंतर भेद लेकर के नियति में भी दैव में शुभ अशुभ में ये भी भेद हो जाएगा भेद हो जाएगा तो अधिक हो जाएगा शंका देते काल कला सुचित तिहास काल कला सुचित तल की कला कालावयव कालावय में मास ऋतु अयन वर्ष कल्प ये तो भेद है श्रिक हो जाएगा एक सके कहते हैं और ठीक नहीं और कोई पत्र तो तो अनंत पदार्थ है तो पदा दे दो नियत अस्तित्व के अनंत पदार्थ है रो नियत नहीं है निश्चित नहीं पदों वादी नाम विवाद विवाद जिसमें होता है तो विवाद से अज्ञान अज्ञानमूलक होता है अज्ञान होने पर विवाद होगा निश्चय होने पर विवाद नहीं तो वादियों का विवाद होने से तत्व के विषय में ज्ञान नहीं होने से अज्ञानमूलक विवाद इसलिए यह नियत अनंत पदार्थ ही कार्य ठीक है लोग तो तो का अनुरंजन में पक्षमित लौकिका कुछ लोग बस आनंद लोग का अनुरंजन लोगों को हंसाना कुछ दिन सुख देना बस अपने सुख स्वर है जिससे को सुख दो और कुछ नहीं नहीं ईश्वर ना धर्म है या ना धर्म ऐसे कहने वाले जैसे हम सुने वो तो कहते अरे ये सब खाली कल्पना ऐसे क्या मिलेगा अपने सुख कर रहो जिससे को सुख दो ये सब उचित यही और कुछ करना नहीं धर्म अधर्म, अधर्म। सिने तो अपने सुस्थ रहो दूसरे को सुख दे कभी कभी चाहते ये संभव ही नहीं सुख अपने रहो हमेशा सुख रहना सब लोग चाहते नहीं होता है और सबको सुख देना ये भी संभव नहीं भी तो था नहीं दूसरे सबको सुख दे, दे तो संभव नहीं होता है तो नहीं विचार करके लोक अनुरंजन सबको कहते हैं तदपि वि विधवा मात्र भिन्न रुचिप भिन्न भिन्न रुचि तदनोरंजन से ईश्वर ने <coughs> लोगों को खुशी करना अंगन जाना ईश्वर समर्थ राजा आदि सम्राटा आदि नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सके एक घर में परिवार में माता भजन बनाती तो है और दो सारी बच्चे होते हमेशा ये कहते नहीं, ये ठीक नहीं ये खाना चाहिए क्या ये बनाना चाहिए को खुश नहीं कर सकते इससे बहुत सल होता है कुछ भी बनाया तो उसने देखने कहीं ना ये आसानी क्या बनाया और जो जो कहेंगे बनाएगा दूसरे नाराज होता है इसलिए माता भी दो सारे बच्चे को खुश नहीं, नहीं कर दो बच्चों को खुश नहीं कर सकते कई कई कुछ खुश कई कोई चाहता है so, लोकानून जो है भगवान भी नहीं कर सकते समर्थ राज भी नहीं कर सकते इसलिए वो भी ठीक नहीं लोक हो राष्ट्र माँ इसी चौथा धीरे हो परा परा परा लोकायन लोकवीत लोक ही लोकायन व्यंजनी लोकवीत कहते हैं आश्रम सदगीत आश्रम दक्षकृति कहते आश्रम परमार्थे ब्रह्मचारी गृह सवानुपस्थ सन्यास आश्रम ये आश्रम ही है आश्रम वाले कहते हैं स्त्री तुम लिंगा पुस्तक व्याकरण दयाकर्म कहते शब्द का विचार करते कहते ये शब्द सुलिंग के पुलिंग कई नपुंसक है ये शब्द ही सब लिंग विषित यही परमा कहते हैं पराक्रम खातरे ब्रह्म है पर ब्रह्म ये ब्रह्म परमार्थिक सब पारमार्थिकेन ही कुछ लोग कहते हैं दक्ष प्रवृत्त आश्रम परमा समर्थय तो आश्रम ही परमार्थिक है पारमार्थिक तो आश्रम वेशम शब्दार्थ से आश्रम शब्द का अर्थ क्या वेश धारण करने का आश्रम कहना है तो वेश तो शुद्र भी धारण करेगा सन्यासी व्यक्ति शुद्र भी धारण करेगा आजकल हो जाते हैं तो शुद्र आदि प्रसंग आद शुद्रदि शुद्र चाणल आदि जी ने कहा आश्रम अधिकार नहीं है वो वे सारण कर सकते, जो दिल दे को लेकर अपने ब्रह्मचारी व्यवस्था बना देते हैं मुंडन करके काशा वस्तु धारण करके सन्यासी हो जाते हैं तो फिर दंड लेकर भी घूम ला के कहते हैं दंडी बनाए समय ब्राह्मण कहता जातक से दुर्वेच दुर्विवेचक और जाति समीक्षा नहीं कर सकते मूल से आश्रम से वायु तो आश्रम का मूल क्या उसको नहीं देखा सकते जाति संस्कार से तो देहित संस्कार यदि देह में है आश्रम संस्कार तो पारोलौ यज्ञ <coughs> <coughs> संस्कार या तो संस्कार करते तो ब्रह्मचारी के लिए संस्कार होता है देह में संबंध होते तो तो और पारोलौको पल के लिए संबंध नहीं असंग से आत्म नहीं तब असम असंग आत्मा है उसमें कोई संस्कार नहीं हो सकता तो आश्रम आदि ये व्यावहारिक है पारमार नहीं आश्रम शब्द ही हैं सब है सबसे वो शब्द कैसे फिर तो न पुष्किंगलिंग न पुष्त शब्द ही सब कब कहते हैं तथा कही शब्द स्वभाव से ये लिंग पुलिंग नपुल सके कहते शब्द का स्वभाव है या अर्थ का इसके विचार नहीं करते हैं वो एक अर्थ को भी विभिन्न शब्द से कहा जाता है तट तटी तटम अर्थ तो एक है शब्द तीन प्रकार हो गया उसमें लिंग बदल गया स्त्री शब्द तो तिलिंग है और दार है। दारा शब्द कह गया तो पुल्लिंग है हमेशा बहुवचन होता है दारा एक स्त्री कहेंगे दारा दारा सत्य जल है जलम न खुल सके और आप शब्द प्रयोग करेंगे तो बहुत करना पड़ेगा उसके लिंग है आपके अर्थ है शब्द में लिंग भेद हो गया तो शब्द स्वभाव यदि कहेंगे तो शब्द है शब्द क्या लिंग होगा शब्द का स्वभाव लिंग है ये लिंग है या लिंग यह न खुल सके सर्व स्वभाव है सर्वश का का, एक अनेक के होगा औ धर्म के यदि कहेंगे एक सर्वशब्द है और उसमें औपाधिक लिंग आ जाता है अर्थ को देकर यदि औपाधिक तो वास्तव नहीं हुआ जो उपाधि कहे वास्तव हो गया अवस्थित्व तो तो। परा दे तो तो को संगार इतिहास त्री पुण्य पुण्य का लेंगे कहते परापर परम च परमच परापर देव ब्रह्मण देवी परम च परमच मैत्री ब्राह्मण मारे तो देव ब्रह्म पर है तो अपर दो दोनों को दो। पारमायसी कहते पर ब्रह्म भी परमाते अपर भी पारणासी कहते वो सच नदी पर अपर देव मान लिया पर ब्रह्म से भिन्न अपरब्रह्म सत्य मान लिया कोई कोई कहते परमात्मा तो सत्य है और परमात्मा से भिन्न प्रपंच भी सत्य है यही प्रपंच सत्य परमात्मा से भिन्न माने सत्य मान लिया तो वस्तु तो परिचिन्न हो गया अनंत का कहते अनंत ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंत अनकाल अपरिच्छिन्न पर देश काल वस्तु के रिविध होता देश परिच्छि नहीं काल परिच्छिन्न नहीं वस्तु परिचि नहीं वस्तु परिचन्न नहीं करते उससे भिन्न कुछ भी नहीं है यदि भिन्न कोई वस्तु मान लिया तो वस्तु परिच्छन हो गया जो ब्रह्म मान लिया एक परब्रह्म ब्रह्म एक अपर ब्रह्म को भी यदि पारना के कहेंगे तो पर ब्रह्म हो गया जो परिचन्न हो गया ब्रह्म नहीं होगा ब्रह्म शब्द का अर्थ या परिच्छन्न परिच्छेद क्वित ब्रह्म कहगा जब परिच्छेद हो गया तो ना पर ब्रह्म होगा ना अपर भी अपर तो ब्रह्म ही नहीं पड़ा न तो तो पर ब्रह्म जिसको कहते हैं ब्रह्म तो ही है क्योंकि ब्रह्म शब्द का आता परिचन्न वस्तुत्व अपरिछिन्न से तदभाव आप वस्तुत्व परिचिन होने पर ही ब्रह्म शब्द अर्थ होता है अपरिछिन्न होगा तो ब्रह्म हो जो वस्तु परिचिन हो गया वो ब्रह्म नहीं अपरिछिन्न होगा बा सृष्टि लय स्थिति तत्समिति पौराणिका पौराणिक सृष्टि स्थिति प्रलय यह सब पौराण आता तब ही कोई कारण नहीं तब से तब भी कल्पना मात्र सत्य सतस्त उत्पत्ति आदि अभाव सक्ष मानता दिखे मतलब कल्पना इसलिए आगे विचार करेंगे उत्पत्ति किसकी होती सत्य की उत्पत्ति उत्पत्ति अथवा असत की अथवा उभय की अथवा उभय से भिन्न की ये विकल्प बनेगी जो शर्त है पहले से उसकी उत्पत्ति के विद्यमान पहले से उत्पत्ति के हैं और असत जो असत उत्पित शिकार बन जाते तो उसकी उत्पत्ति ये भी संभव बनेगी और दोनों मिला है असत असत्य उत्पत्ति ये सत्य सत्य कोई है नू? और उभय से विलक्षण क्या है और सत्य की उत्पत्ति सत्य की उत्पत्ति सत्य से है या असत्य से ये भी विकल्प बनेगा सत्य की उत्पत्ति असत्य से असत्य से सत्य की उत्पत्ति संभव नहीं असत्य है सत्य विषय उसे कोई घाटा बन जाएगा ऐसा नहीं होगा और सत्य से सत्य की उत्पत्ति एक साथ दूसरे साथ पहले तो सत्य की उत्पत्ति नहीं हुई एक साथ से दूसरे साथ की उत्पत्ति हो तो के साथ ये दोनों असम्भव और उस असत्य की उत्पत्ति कहेंगे वो नहीं है सत्य से असत अथा अच्छा, असत से असत सत्य किसान से बंध्यापुत्र अथवा बंध्यापुत्र से सत्य बन गया ये भी नहीं होगा तो साथ से असत सत्य से सत्य असत से असत असत से सत्य देव किसी प्रकार उत्पत्ति नहीं हो सकती ये कहेंगे इसलिए इसलिए अजातवादी सिद्ध करेंगे उत्पत्ति किसकी है नहीं करती है नहीं उत्पत्ति आ व्यवहार से उत्पन्न ही तो तेरी स्थिति पहले कहां से हुआ लक्ष्मण का अभी से न कहस्ते रति रति से रति दो लया इति कथा विधा रति रति से रति दो लया इति कथा विधा रति रति स्थित यह रहा सर्वेश हित सर्वदा रति रति स्थित रहा सर्वेश सर्वदा रति रति से रति दो लया इति कथा विधा रति रति रति रहा सर्वेश हेतु सर्वदा सृष्टि सृष्टि को जानने वाले सृष्टि के पढ़ गया और में सृष्टि हो गया लाई होती और कुछ कहते हैं ही पलय ही पारमार्शिका कुछ कहते हैं सृष्टि और प्रय नहीं पारमार्शिका स्थिति सर्वे कही होती सर्वधार विभिन्न प्रकार इसी कल्पना करते आत्मा कहते हैं आत्मा में ही कही ना कल्पना करते जितनी कल्पना कही गई यही कल्पना उसकी कभी बहुत कल्पना करते यथ्त तो कल्पना तो नाम सूचय सर्वे ही सर्वदा सर्वे विकल सर्वद उदाह कल्पना भेद यदन विदे कुछ उदाह कल्पना सर्वे प्रस्तुत आत्मनिव आत्मा ही कल कल्थाया आत्मा न आत्म कल आत्मा कलता कल आत्मा आ, आत्मा अधिष्ठान सत्य है सर्वस्व कल्पित यदि आत्माधिकल्पित हो जाएगा तो अधिष्ठानेगा तो अधिष्ठान नहीं होगा और अधिष्ठान जाना नहीं होगा यहाँ पूरा नहीं होगा प्राणादि श्लोकों से प्राण शब्दार्थ न प्राण आदि श्लोक और प्राण शब्दार्थ कहते हैं प्राण इस भाष्य में यहाँ से लेकर के प्राण श्लोक स्लीकों की व्याख्या यहाँ से भव हाथ से कर पाते भद्रेवा सवास्विनाषा विश्वदा स्वस्ति साक्षो हरिशनी स्वस्ति बृहस्पतिदा ओ शाति शांति शांति शंकर शंकरचार्य केशवमं पादराय सूत्र भाष्य पृतौ तो वंदे भगवत तो ुरुराज मूर्ति दे दी गुरुमद्द्या देहाय दक्षिणा मूर्त नोशानी